हरी भोलवृंदावन बिहारी लाल की जय श्री राधा गिरीन्द्र बिहारी देवजू की जय श्री श्री भावना सार संग्रह ग्रंथ की जय श्री भागवत निवास आश्रम की जय परम पूज्य श्री बड़े बाबा जी महाराज की जय श्री नय गौर हरिम श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गो जय राधारम हरि गोविंद जय जय हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय जय जय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 श्री राधारमण हरि गोविंद जय जय भूल वृंदावंद हरि लाल की ओं नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय ओ जयथ पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनोंभ्यासो यमलगल वाग्ममृत जगत्पिबती विश्वसर्ग विसर्गा नवलक्षण परमधाम जगद्धाम हृदय से प्रेरणाया प्रवर्तितो हम बराको तस्य हरे पदकमलम वंदे श्री चैतन्यदेव वंदेहम श्री गुरो श्रीयुत्पकमल श्री गुर वैष्णवाी श्रीप्रात सह गण रघुनाथान्वित साधतम सवधूत पिजन सहित श्रीकृष्ण चैतन्यदेव श्री राधा कृष्ण पादान सहगण लललताशाखान्विता आजा लंबितुजौ कनकावदात संकर्तन पितर कमलाय शक्षु तस्म श्री गुरव नमः अनर्पित चरी कम पात्र पात्र विचारण न कुरते नव परम वीक्षते दे आदे विचारणों नही नवा काल प्रतीक्ष प्रभु सद्यो यश्रुवणे क्षण प्रणमन ध्याना दुर्लभ दत्ते भक्तिरसम सै भगवान्हींबंधो चरण कमलोक गम्याभ्या प्रेम सेवा बृचरित पर गाढ़ सास्यात् थ मधुना मानसी रागार्धु पांठ बृजमन चलत नैतिक नमस्कृत नरम चरोत्तम देवी सरस्वती व्या तयछाकृ्य कृपाभ्य पावने वैष्णवभ्यो नमो नमः नम बुल गुरुदेव शरणा परम मंगल श्री भावनासार संग्रह जिनके आधार पर श्री सिद्ध कृष्णदास तात्पाद अष्टकालीन लीला का आस्वादन कर रहे हैं इनमें पूर्वांग लीला उस पूर्वांग लीला का आस्वादन करते हुए यहां अब आठ चौबीस से लेकर के दस अड़तालीस तक जो पूर्वान्न लीला है उस पूर्वान्न लीला का स्मरण कर रहे श्री सुंदर के पास में पूर्वान्ध में जैसे गैयाओं को जाने का समय हुआ वन में उस समय सब गोप श्री नंद भवन में इकट्ठे हुए और नंद भवन में इकट्ठे होकर के सब हो हल्ला मचा रहे हैं सारे गोप उनके देव देवप्रस्थ बनूथ पांशु सुबल श्रीदामा विशाल साफ सखागण श्री कृष्ण के संगम की आशा कर रहे हैं आगे कह रहे हैं सर्वे बर विशाण लपटी निर्योग पाषाण देता श्यामचंद्र की जितने भी सखाए हैं सबने मयूर मुकुट धारण कर रखा है सबने अपनी कमर में वेणु लगा रखी है सबने छली हाथ में ले रखी है लठिया सबने गैयाओं को बांधने के लिए लोमना उनको भी बांधे हुए हैं गुंजा उनकी माला पहन रखी है धात फल सुंदर गुंजा धात गुंजा जो है उनके फल इनको इन्होंने बांध रखे हैं रंग बिरंगे चंदन उनकी माला इन्होंने पहन रखी है धातु फल माने गेहूं इत्यादि जो है उनकी माला उनको भी पहन रखा है प्रवाल सुंदर नए पत्ते उनकी माला किसी ने पहन रखी है आ, क्या सुंदर श्रृंगार है अद्भुत श्रृंगार है कोई माला कोई सुंदर प्रवाल माने नए लाल रंग की जो पोपल है उनकी माला पहन रखी है और सुमनोभूषा भी आभूषिता पुष्प जो है उनकी भूषा से सारे सखागा आभूषित है प्रातः स्नान सुमृष भुक्त और प्रातः स्नान करके सबकी मैयाओं ने अपना अपना अपने अपने बालकों को भोजन कराया है तो सुमृष्ट सुंदर भोजन उनको भोजन करके और धरित माने पान करके सुंदर पदार्थ उनको खा करके सुंदर रस उसका पान करके सारे सखागण श्याम सुंदर के खूब हृष्ट पुष्ट दिख रहे हैं प्रसन्न चित्र दिख रहे हैं भूखे प्यासे नहीं है सब खापी करके आए यशोदा जी कोई अपने घर से खा करके आता है कोई कोई यशोदा जी नहीं खा करके आया बैठ जा बैठ जा यही भोजन कर ले कन्हैया के साथ में ऐसे कन्हैया के साथ में कोई भोजन कर ले इनके नूपुर बज रहे हैं और सब कह रहे हैं बोले अरे कन्हैया भैया कब तक सोता तो रहेगा कृष्णोष अरे भैया कृष्ण उठो उठो जय प्रेम विपनम, भैया मैं तेरी बलिहारी जाऊं अब हमारा बन जाने का समय आ गया है प्रेम विपनम, चेत्यू चिरे सत्वरा इस तरह वे शीघ्रता से सारे गोप इस प्रकार कह रहे हैं कि भैया कन्हैया अब विश्राम बहुत गैया नहीं है, है भैया तेरे बिना गैया आगे नाय बढ़े हाथ में गैया ना, ऐसे कह रहे हैं विश्व के सब शास्वता सत्वर माने शीघ्रता से कह रहे हैं तेषाम आगमनम से कुका श्रीकृष्ण ग्रमिष्य नेत्रकमल व्याद्रा दरा तम बेशम परहाय बेश गोचारणे काीडा कौतुक मंगलोचित मथो जग्रह चंद्रान उत्सम तेजा आगमनम आगम स्वीन सारे सखागर आ गए हैं इसका स्वं सुनकर के स्वर्ण माने आवाज सखागण आ गए हैं उनके हलचल उनकी आवाज को सुनकर के उनके आने बोलने इनकी हलचल को सुनकर के जगात को सुनकर के श्री कृष्ण भी जाग गए कुत्थाय कौतूहल पूर्वक आप श्री सैया जी से उठे और तलपोध से उठे और कृष्णों पे ब्रह्म नेत्र कमलम श्री कृष्ण ने भी अपनी आंखों के ऊपर हाथ फेरे आंखों को पहुंचा और आंखों को पहुंच करके व्यावलगु निद्रा दरा कुछ अंगड़ाई ली व्यावलगु कुछ अंगड़ाई लेते हुए निद्रा दरा आधी जो नींद है कुछ आलस्य है उस आलस्य को दूर करने के लिए अंगड़ाई लेते हुए श्री कृष्ण विराजमान तो माने कुछ तिरछू मिर्छू हो रहे हैं बल्ब निद्रा नहीं निद्रा दरा निद्रा के दर माने किंचित भाग के कारण वे अभी भी कुछ हिलडुल और तम बेशम ने शयन करने के बाद में जो बेश था उस बेश को तो छोड़ा और अब अपरम बेशम दूसरा जो बेश है उसको ग्रहण कर अपरमेश भाई घर का बेश अलग बाहर का बेश अलग आजकल तो बहुत सारे बेश होते हैं हमारे जमाने में तो बस तीन बेशते एक स्कूल की ड्रेस और एक घर में एक बाहर जाने के बस बच्चों की तीन तीन ड्रेस होती थी और कोई ड्रेस नहीं होती थी और आजकल तो जाने कैजुअल अलग और ये अलग वो अलग पचास ड्रेस है पहले तीन तीन में बड़ा भाई ने जो पहना उसका ही वो छोटा भाई पहनेगा छोटा भाई का उतरा उसकी किताब छोटा भाई पढ़ेगा <laughs> इसी तरह से चलता था परंतु यहां पर श्री कृष्ण तम बेशम पर श्री कृष्ण ने उन बेश को उस पुराने शयन करने का जो बेश है उसको छोड़ दिया और गोचारण गो करने के लिए कानन क्रीड़ा वन क्रीड़ा के उचित जो बेश है उस वन क्रीड़ा के उचित बेश उनको जग्राह चंद्रानन श्री कृष्ण ने उस समय ग्रहण किया क्रीड़ा के उपयुक्त जो बेश है उस देश को ही श्री कृष्ण ग्रहण कर रहे हैं विचंदा परफुल गात्र माल्याण विभूषयाधीश्वर स्व तावत्त स्वसेवा कृत लबा उस समय ये जितने भी सखागण हैं अपनी अपनी सेवा में लब्धवर्ण माने चतुर हैं लब्धवर्ण कहते हैं चतुर अपनी अपनी सेवा में बड़े चतुर हैं कुशल है तो तावत स्व सेवा कृति अपनी सेवा के कार्य में लब्धवर्ण ये बहुत चतुर हैं स्नेह दाशा प्रफुल्ल गाता ये दास प्रफुल्ल गात्र वाले हैं इनके शरीर परम परम प्रफुल्लित हो रहे हैं कई गंध माल्याम्बर भूषण इससे और इन्होंने गंध माल्य अंबर आभूषण इनको धारण किया है तो गंध माल्या अंबर आभूषण इनको धारण करके और इन सखाओं ने श्री कृष्ण को भी सजने में सहायता की कोई सखा कृष्ण के चंदन लगा रहा है कोई माला पहना रहा है कोई कृष्ण को सुंदर लोमना वो दे रहा है जिसको कृष्ण के पाग के ऊपर लपेट रहा है पचरंगी लौंगना कोई दुमाला उसको सजा रहा है कोई महिषृंग उनको लटका रहा है कोई वेणु श्री श्यामचंदर को पकड़ा रहा है ऐसे सारे सखा श्री कृष्ण की तैयारी होने में भी इनकी सहायता कर रहे हैं तो ताव स्व सेवा कृति लब्धवर्णा अपनी सेवा में ये लब्धवर्ण लग्दवन्हा है लब्धवर्ण माने विशेष ताप प्राप्त किए हुए हैं एक कैडर प्राप्त किए हुए हैं लब्धवर्णा ऐसे समझ ले जैसे एक कैडर मिला हुआ है इनको एक बड़े कुशल होकर के ये विराजमान स्नेह दासा प्रिफुल्ल गात्रा स्नेह से युक्त हैं शरीर इनके परम प्रसन्न हो रहे हैं आप, इनसे श्री कृष्ण को सजा रहे, धात चित्राण विभ्रत भूष्ठम नब्य बास शिखदल मुकुटम मुद्र का कुंडले दुंज आहारम स्वरत्न सृजम तरलम कौ वीम केयूरम कंकड़े श्रृंगारी का श्रृंगार केवल गोपियों के श्रृंगार बात नहीं है इनके भी सोलह श्रृंगार हां तो भक्त छेदाध्यचर्या जहां पर चंदन के चित्रांग द्वारा आध्यचर्या सुंदर चित्रांग पत्र बेल जिनके श्रीअंग के ऊपर काढ़ी गई है श्रीअंग के ऊपर सुंदर भक्ति छेद भक्ति छेद जो हैं माने चंदन की जो कहावत उनसे सुंदर अलंकरण किया गया टीटू की फैशन वैसे भी रही होगी उस समय भी रही होगी <laughs> तो भक्ति छेद जो है उन भक्ति छेद के द्वारा श्री अंग जो है वो श्री अंग के ऊपर जहां चित्रांग अंकित करते हुए विराजमान हो रहे हैं सुंदर अलंकरण हो रहा है भक्ति छेद आद्य चर्या तो विभिन्न चित्रावली उनको जहां अंग के ऊपर अंकित करने की चर्या रही है भक्त छेद माने चित्रावली उनसे आढ़ माने संपन्न युक्त समृद्धि युक्त चर्चा श्री अंग का अंकन जहां रंजन किया जा रहा है मलयज घुसड़ई कहीं मलयज घुसड़ई चंदन जो है वो चंदन उसके सुंदर पिष्टि से चंदन की पिष्टि से श्री श्रीअंग के ऊपर चंदन के पंख से श्रीअंग के ऊपर चित्राम किए जा रहे हैं धातु चित्राणी कहीं सुंदर गेरू उनसे चित्र बनाए जा रहे हैं श्री गोवर्धन ने गेरु की शिला है और उनमें सुंदर गेरू मिलता है तो उन गेरू को लेकर के और उन गेरू की शिला से पर्वत में गेरू होता है तो गेरू की जो शिला हैं, उनसे गेरु की डेली उनसे भी घिस करके श्रीअंग में सुंदर चित्र रचना की जा रही है धातु चित्राण विभ्र भूष्टम दब्य वास कहीं नया वस्त्र धारण कर रखा है भूष्टम दब्य वास नए वस्त्र धारण कर रहे हैं शिखदल मुकुटम श्री मयूर मुकुट मस्तक के ऊपर धारण कर रखा है मानो श्री प्रिया से कह रहे हैं कि हे प्रिय तुम्हारे बचन मेरे शुरु भूषण है तुम्हारे वचनों को मैं अपने मस्तक पर धारण करता हूं नयनों के द्वारा भी तुम जो आज्ञा देती हो वो आज्ञा मेरी शुरोधार्य है और मोर जो है मोर का पंख वो है प्रिया जी के नेत्रों के समान उस मोर पंख को माथे पर धारण करके मानो ये कह रहे हैं कि हे प्रिय आपके द्वारा जो आज्ञा मुझे प्रदान की गई उस आज्ञा को मैं शुरोधार्य कर रहा हूं ऐसे मस्तक के ऊपर मोर मुख धारण कर रहे तो शिखदल मुक्तम, फिर मुद्र का कुंडल कुंडले चौ हाथ में सुंदर मुद्र का जो है उनको धारण किए सुंदर कुंडल कान में शोभा को प्राप्त हो रहे हैं गुंजा हारम स्वरत्न सुंदर गुंजा के हार आपने धारण कर रखे हैं और रत्न सृज गुंजा का हार भी सुशोभित अब गुंजा के हार के सामने रत्नों की शोभा भी फीकी गुंजा के हार जो है उनको पहन रखे हैं रत्न सुंदर की जो माला है उसको श्री कृष्ण ने धारण कर रखा है तर नम कौस्तुकम कौस्तुभम और वृक्षस्थल के ऊपर मणि उसकी दमक अद्भुत रूप से लाल रंग की जो कौस्तुमणि है लालमणि उसकी दमक अपूर्व से शोभा को प्राप्त हो रही है तो वही जयंती जयंती माला जो नाभि तक लटकी हो वो जयंती जो चरण तक लटकी हो उसका नाम है वन माला वै जयंती माला आपने धारण कर सुंदर थाकदार माला वक्ष के ऊपर शोभा को प्राप्त हो रही है और कई उड़े कंकड़े माने बाजू उनको धारण कर रखा है हाथों में कंकण धारण कर रखे हैं और श्रीयुद्ध पद कटक और शोभा से युक्त जो है हाथ में बड़े कड़ा उनको धारण कर रखा है तो कंकण अलग है और कटक अलग है कंकण माने पहुंची और कटक माने कड़ूला तो पहुंची और कर्णला इन दोनों को धारण कर रखे हैं और नूप और श्रृंखलामचो चरणों में नूपर और कमर में बड़ी सुंदर सोने की श्रृंखला रत्न जटित एक कोधनी उसको धारण कर रखा है इस प्रकार सारे शोभा जो है उनको कितनी भय भक्ति छेद भक्ति छेद मैंने चंदन की अलंकार उनसे युक्त चर्चा तो चर्चा एक हो गया फिर मलियज घुसड़ई श्री मस्तक जो है उनके ऊपर भी चंदन वो एक दूसरा हो गया फिर धातु चित्र धातु के गेलु के चित्र ये तीसरे हो गए फिर नया वस्त्र नव्यिखिदन मुकुटम मयूर मुकुट ये पांचवा हो गया फिर मुद्रिका हाथ में अंगूठी ये छह हो गया फिर कुंडले सात फिर गुंजाहार, फिर रुत्सो रत्न सृज रत्न की माला फिर कौस्तुमणि फिर वैजंती माला फिर कंकर, फिर श्रीयुक्त कटक मान कड़ा ये तेरह फिर नूपुर चौदह और श्रृंखला श्रृंखला में राजमाने और चकार के कारण चतुर्ताल ले लो भी है, चतुर्थर्तुर्य तो सोलह श्रृंगार जैसे ठाकुर जी के ऐसे गिन करके यहां पर भी सोलह श्रृंगार है सोलह श्रृंगार धारण कर वाह, उनको भी गिना दिया सोलह श्रृंगार और यहां पर ठाकुर जी के भी सोलह श्रृंगार हाँ आत्मिक दृश्य गंधर्वा प्रतिबंब करमितक्ष हारम स्फूतम स्थूल गुम्फितम स्थल मुक्त कई इसके बाद में स्थूल मुक्त कई मोटे मोतियों की एक माला श्री कृष्ण ने धारण कर रखी है और उस माला में ऐसे चित्राम हैं उनके बीच में ऐसे पदक जड़े हुए हैं कि उनमें श्री राधिका की छवि अंकित है परंतु तो वो छवि कोई दूसरा नहीं देख सकता है जब झुक कर के देखेंगे तो खुद को तो दिख जाएगी कोई दूसरा नहीं देख सके तो ऐसी माला जिसमें श्री राधिका नाम अंकित है और उस राधा नाम राधिका की शोभा छवि उसको श्री कृष्ण देख रहे हैं तो आत्मिक के दृश्य केवल कृष्ण ही जिसको देख सके ऐसे गंधारवा प्रतिबिंब श्री गंधर्वा का राधिका का जिसमें प्रतिबिंब है वाह तो एक नई शोभा ऐसी मोती बड़े मोती की माला पहन रखी है जिन मोती की माला में श्री राधिका का प्रतिबिंब या नाम अंकित है और वो नाम कोई दूसरा नहीं पढ़ सकता है जब झुक करके देखते हैं तो खुद को तो दिखता है कोई दूसरे को नहीं दिखेगा दूसरे को माला ही दिखेगी तो एकमात्र अपने द्वारा ही देखने जाने योग्य श्री गंधर्व का जिसमें प्रतिम्ब हो ऐसी करम बिताई खिली हुई सुंदर माला है दलित बक्षस ही हारम ऐसे वक्षस्थल के ऊपर श्री कृष्ण ने बड़ी मोती की माला का हार भी धारण कर रखा है गुम्फितम स्थल मौक् जो स्थल मोतियों से गुथा हुआ है स्थल मौक् मोटे जो मोती हैं, उनसे वो गुथा हुआ है ऐसा हार आपने धारण किया क्या सुंदर श्रृंगार चल रही है श्रृंगम बामोदर परिसरे तुंग बंधांतर स्थम दक्षे तब निहित मुरली सरल मुन चित्र नामे ना सरवर्ण दक्षिण श्री श्याम सुंदर क्या छबिले स्वरूप में विराजमान है श्रृंगम बामोदर परिसरे बाई जो पेट उसके ऊपर परिसर मैंने कमर का जो पटका बांध रखा है कट पटका उस कटी कटी पटका के बाणी ओर जहां पर श्रृंगम महिषृंग शोभा को प्राप्त हो रहा है जिस महिष का ऊपर का जो हिस्सा है मुख का वो हीरा की एक गंडा से युक्त है उसके नीचे फिर एक दूसरी जो लाल मणि उसका गंडा है दोनों बीच में हीरा दोनोर लालमणि उनका गंडा और उसके बाद में फिर वो महिष काले रंग का है श्रृंग है सिंह तो सिंह के रंग का है इसके बाद में ऊपर से आधा वो सोने से मढ़ा हुआ है जहां से फूंक मारेंगे वो सोने से मढ़ा हुआ होकर के विराजमान मार उसमें भी सुंदर हीरा के उनमें सुंदर फुलना लटक रहे हैं लूम नीचे लटक रहे हैं आगे भी और पीछे भी लूम लटक रहे हैं फिर उनमें लटकाने के लिए सुंदर डोरी है जिस डोरी को आपने अपने कट पटका में भीतर खुरस रखा है ऐसे कमर में खुरसा हुआ वो जो महिष है वो हिलता हुआ अपूर्व शोभा को प्राप्त हो रहा है तो श्रृंगम बामोदर परिसरी बाएं उदर की फेंट में श्रृंग शोभा को प्राप्त हो रहा है तुंग बंधांतरस्थम जो के खुस हुआ है तुंग बंध माने कमर पेटी कमर पेटी में कमर के पटका में जो खुसका गड़ा हुआ है दक्षे मुरली जो परम परम सुशोभित है और दक्षे माने दाहिनी ओर परम सुंदर तदबन निहित मुरली आपने मुरली जो है वो मुरली को दाहिनी ओर खुरस रखा है ओर और महिष दाहिनी ओर मुरली खिसकी हुई है तदबन निहित मुरली श्याम सुंदर मुरली दाहिनी ओर रखें डर लगता है ना चोरी का बायु और रखेंगे तो बायु तो बहुत सारी खड़ी रहती है कहीं चोरा के ले जाए इसलिए थोड़ा संभाल करके तो इसको दाहिनी दाहनी ओरी तो मुरली जो है उसको दाहिनी ओर रखेगा तो तदबंद निहित मूल्य रत्न चित्राम दधाना वो मूल्य परम सुंदर रत्न चित्र रत्नों से युक्त चित्र वाली वो मुलली है जो कि साढ़े सत्ताईस अंगुल की है सत्ताईस अंगुल की वो मूल्य विराजमान है जिस मूलनी में पहले तीन तीन अंगुल का उसमें अगला आगे का भाग है एक अंगुल का मुख्यद्र है उस एक अंगुल के मुक्षुद्र के बाद में फिर डेढ़ का उसमें एक गांठ है उस गांठ के बाद में फिर दस अंगुल की कहीं स्वर छिद्र है मुख्युद्र से लेकर के और दस अंगुल के स्वर छिद्र हैं फिर आठ स्वर छिद्र हैं आठ स्वर छिद्रन में साढ़े तीन तीन अंगुल के छिद्र हैं और उनके बीच में आधे आधे अंगुल का भाग है तो आठ के हो गए चार अंगुल आठ चंद्रों के और आधे अंग आधे अंगुल का बीच में गैप है तो साढ़े तीन अंगुल ये और पीछे का जो भाग है वो चार अंगुल का भाग है ऐसे सत्ताईस अंगुल की वो बेअंगुल पहले तीन अंगुल फिर एक अंगुल चार अंगुल फिर डेढ़ अंगुल की गांठ हो गए साढ़े पांच साढ़े पांच अंगुल साढ़े पांच के बाद में दस अंगुल का गैप साढ़े पंद्रह अंगुल चार अंगुल के आधे आधे अंगुल के तो कितने भाई हा कितने भाई साढ़े पंद्रह साढ़े पंद्रह और चार साढ़े उन्नीस साढ़े उन्नीस और आठ जो है छिद्र उनमें साढ़े तीन अंगुल के बीच में गैप तो साढ़े उन्नीस तीन साढ़े तेईस और तेईस के बाद में तीन अंगुल जो है उनका पीछे गैप या चौबीस और उसके बाद में तीन अंगुल जो है उनका गैप ऐसे सत्ताईस अंगुल की वो बंशी है बंशी जो है उसको सत्ताइस अंगुल की श्री रूप गोस्वामी ने वर्णन किया वो वंशी यदि दस अंगुल की जगह बारह अंगुल का यदि उसमें गैप हो जाए तो उस वंशी का नाम है आकर्षणी वंशी रास में आकर्षणी वंशी श्री शाम सुंदर ग्रहण करते हैं और उस की जगह बारह अंगुल की जगह चौदह अंगुल का गैप हो जाए तो उसका नाम है वैशुली जो आकर्षणी जो संबोहिनी वंशी होकर के विराजमान तो संबोहिनी वंशी नहीं अंगुलतीस अंगुल की संभोहिनी आकर्षणी वंशी रास में उनतीस अंगुल की और सामान्यतः जो वंशी है वो सत्ताइस अंगुल की ऐसी वंशी आपने धारण कर रखी है उस वंशी को धारण करके आप पधारे तो तिहित मुरली रत्न चित्रांग दधाना कमर में सुंदर रत्न चित्र वाली जो मुरली है उस मुरली को आपने धारण कर रखा हैजमान है, सर, और और है। पायना पीत बर्णा नीलाम भूजा और आपने अपने हाथ में पीले रंग का एक कमल वो ले रखा है कमल नयना दक्षिण दायने हाथ से घुमाते हुए श्री कृष्ण कमल लेकर के उस समय क्या सुंदर शोभा शोभा श्रृंगम बामोदर गो गोचारण करते समय बाई जो उधर जो है उनके फटका फेटा में कहीं श्रृंग है तुंगबंध माने कमर पटका जो है उसके दाहिनी ओर मुरली रत्न चित्र शोभा को प्राप्त हो रही है बाएं हाथ में आपने गाय चराने के लिए छड़ी हाथ में ले रखी है और पीले वंग वर्ण का एक कमल आपने दाहिने हाथ में लिया है दाहिने हाथ में घुमाते हुए चल रहे हैं चूड़ा चुंबित चार चंद्रक लसत गुंजा लर्ण पुन्नाग तब की मणिंद्र मकर श्री कुंडला पूर्णय श्री बक्ष मौक्त मौक्तिक लता श्री रंजता गुंजा सरह क्रीड़ा यान कौतुक मना बभ्राम पीताम चूड़ा चुंबित चारो चंद्रक मस्तक पर जो सुंदर जूड़ा टेढ़ा बांध रखा है उस तो जूड़े के ऊपर मयूर मुकुट बीच में खोरस रखा है मयूर मुकुट की शोभा So, मस्तक पर जो चूड़ा है उस चूड़ा से चारो चंद्रक चंद्रक माने मयूर पुछ मयूर पुछ शोभा को प्राप्त हो रहा है लसक मान शोभा को प्राप्त हो रहा है और गुंजा लता कर्ण हो और गुंजा के लटकन वो कान में लटक रहे हैं सुंदर गुंजा अवतंश जो है वो अवतंश सुंदर कुंडल गुंजा के में लटक रहे पुन्नाग स्तव की मरिंद मकर श्री और उस समय सुंदर कुंडलाग पुष्प के गुच्छे वे भी विराजमान है पुन्नाग माने जो मंजरी आती हैं उस मंजरी के जिसमें लंबी लंबी मंजरी निकलती है बड़ी सुगंधी पंथ लंबी होती हैं। उन पुन्नाग के कुंजों के आभूषणों को आपने कान में धारण कर रखा है पुन्दा की जो मंजरी है उनको धारण कर रखा है नाग और ये दोनों मंजरियों के नाम है माने पुष्प की जो मंजरी है नाग और बड़ी हो वो पुन्नाग और जो छोटी हो उसका नाम नाग तो नाग पुन्नाक जो मंजरी है उनको कानों में धारण कर रखा है तो पुन्नाग स्त की पुन्नाग का जो सबक है उसको धारण कर रखा है मणिंद मकर कभी श्रेष्ठ मणि मन नीलमणि वो विराजमान है और नीलमणि से युक्त मकर माने कुंडल काम में शोभा को प्राप्त हो रहे हैं श्री श्री पूर्णय श्रीभक्ष प्रतिमुक्त प्रतिमौत्त मौतिक लता श्रीवक्ष के ऊपर पृथ्वी मुक्त पुष्प की लता मोतिया की जो लता है वो शोभा को प्राप्त हो रही है पृथ्वी एक पुष्प है मैं छोटे जो आ, मोती सरी के जो फूल आते हैं घुंडी के वो मोतिया की जो माला है उस मोतिया के मोतिया पुष्प की माला उसको आपने धारण कर रखा है तो श्रीवक्ष प्रतिमुक्त मौक् लता श्री वक्षपाल पृथिमुक्त मौक्तिक लता विराजमान और श्री रंजित गुंजा सरा और इसी तरह से गुंजा की सर माने माला भी विराजमान है जो श्री रंजित शोभा से युक्त लाल रंग की जो गुंजामाल है वो गुंजामाल शोभा को प्राप्त हो रही है क्रीडा कानन ज्ञान कौत को मना आज आप खेलन बन में पधार रहे हैं क्रीडा कानन में पधार रहे हैं खेलन में पधारना चाह रहे हैं और उस समय ज्ञान कौतुक मना खेलन मन में जाने के लिए जिनका चित्त उत्सुक हो रहा है व्राज पीताम्बर ऐसे भी पीतांबर अपुरुष से आज सुशोभित हुए श्री मदन मोहन आज गैयाओं को चराने के लिए आप जाने के लिए गोचारण के लिए श्री श्यामचंदर गोपाल आप सुशोभित हुए हैं उनकी अपूर्व शोभा दोबारा चूड़ा चुंबित चार चंद्रक मस्तक पर जो जूड़ा है उसमें सुंदर चार चंद्रक रखा है गुंजा लता गुंजा की जो झब्बे हैं वे काम में गुंजा पुष्प के झब्बे वे शोभा को प्राप्त हो रहे हैं पुननाग सब की पुन्नाग की जो सुंदर मंजरी हैं, उनको करके, उनका स्तबक बना करके आपने धारण कर रखा है कान के ऊपर और पुन्नाग मकर कुंडला पूर्णय नीलम के सुंदर मकर कुंडल वे कान में शोभा को प्राप्त हो रहे हैं और श्री वक्ष श्री वक्षस्थल के ऊपर प्रतिमुक्त की मोतिया की जो मोतिया फूल की माला तो उसको आपने धारण कर रखा है और श्री रंजित गुंज आशा रहा और शोभा से युक्त लाल गुंज माल वो भी शोभा को प्राप्त हो रही है ऐसे क्रीड़ा कान यान आप खेलन बन में पधारने के लिए जब प्रस्तुत हुए तो कौतुक मना बभराज पीताम्बर रहा वे पीतांबर अत्यंत अत्यंत सुशोभित होकर के विराजमान श्री की अपूर्व शोभा और यहाँ पर सब जगह स्वभा अलंकार श्री श्यामचंद्र की रूप माधुरी का वैसा का वैसा वर्णन किया जाता श्वेता कस्तूरिका चर्चिका बरहा पीड़ मथो दधत चले केयूर भूषाद कम वाह मड़ कांचनयी विरचित श्रृंगम च यष्टिम सखे वृंदई स्वई परिवेष्ट तो घाटी धारी बभ श्री बला अब श्री बल्लाऊ जी जो है उनकी भी शोभा उनका वर्णन करें कि श्री बल्लाऊ जी की शोभा अद्भुत है श्वेता भ्रम धारक जो श्वेत पर्वत के भ्रम को धारण करने वाले हैं अग्रिमान्य पर्वत सफेद रंग का जो पर्वत है उसके जैसे स्फटिकमणी का कोई पर्वत हो ऐसी शोभा श्री बलदाऊ जी की हो रही है और दोनों इनकी लीला एक से। समान होकर के विराजमान। अवस्था में केवल नौ दिन का दस दिन का अंतर अन्यथा जितनी भी लीलाएं हैं घुटमन चलना अन्न प्राशन नामकरण ये सबरी लीलाएं समान दो तरह के भाव विराजमान कहीं चौदह महीने श्री रोहिणी जी के गर्भ में विराजमान है कहीं सात महीने श्री देवकी जी के गर्भ में सात महीने श्री रोहिणी जी के गर्भ में चौदह महीने श्री रोहिणी जी के गर्भ में पहले विराजमान है दो महीने का जो गर्भ है अन्य उसको हटा करके श्री बलदाव जी ही आकर के विराजमान हुए अथवा श्री बलदाव जी छिपे रूप में विराजमान है और उनमें श्री देवकी जी का जो गर्भ है उसको भी स्थापित कर दिया गया तो चौदह महीने में कहीं बारह महीने और सात सात महीने ऐसा विचार है कहीं ऐसा विचार है कि जो अः दो महीने इधर और बारह महीने श्री रोहिणी जी के गर्भ में ही श्री बलदाव जी रहे दोनों तरह के सिद्धांत प्राप्त है श्री जी गोस्वामी जी ने वर्णन किया सात महीने का जो गर्भ है उसका आकर्षण करके देवकी के गर्भ में स्थापन किया गया ये कहीं कहीं ये है कि श्री बलदाऊ जी आए और उस समय बारह महीने श्री रोहिणी जी के गर्भ में ही आप विराजमान हुए पहले देवकी जी के गर्भ में आए और वहां से श्री रोहिणी जी मैया के घर गर्भ में आकर के उनको विराजमान किया तो श्री बलदाऊ जी की पूरी लीला श्याम सुंदर जैसी समान वह है कुछ दिनों का अंतर है तो श्वेताध्य भ्रम धारका श्वेत पर्वत उसके भ्रम को धारण करने वाले अप धार का घन के ऐसे सुंदर श्रीरंग जो है उन श्रीरंग अंग की जो अपूर्व कांति उसमें कस्तूरिका चर्चिका कस्तूरी की जिन के द्वारा किए गए हैं ओ, गोरे अंग के ऊपर काली कस्तूरी उसकी शोभा बड़ी सुंदर लग रही है कस्तूरी की जो चर्चिका है वह अपूर्ण विराजमान हो रही है बरहा पीड़ मथो दख मयूर मुकुटशी बलदाव जी ने धारण कर रखा है निखिले केयूर भूषादिकम और उन्होंने संपूर्ण केयूर आदि अन्य अन्य जो आभूषण अभुश, आभूषण है वे निखिल आभूषण भी श्री बंदाव ने धारण कर रखे हैं निखिले केयूर भूषादिकम निखिल केयूर आभूषण इनको भी धारण कर रखा है वाहवाद मणि कांचन ही विरचितम वाहु आदि में मणि के जो कांचन है मणि और कांचन इनसे से बने हुए सुंदर आभूषण धारण कर रखे हैं और श्रृंगम चष्टिम बलदाव जी ने भी महिष और यी इनको धारण कर रखा है अपने सखा गणों से परिवेषित हैं असित घाटी धारी बभ श्री बल उस समय श्री बलराम अपने सखाओं के पास में अपूर्व शोभा को धारण करने वाले सखा बनों के साथ में भी सुशोभित हो रहे हैं कृष्ण के साथ में श्री बल्लाऊ जी सुशोभित हो रहे हैं जैसे काली बे मेघमाला के साथ में बीच में कोई श्वेत पर्वत हो तो कृष्ण की शोभा तो हो गई मेघमाला और कृष्ण श्री बल्लाऊ जी हो गए वे मानो सोने के पर्व, एक इस मणि के श्वेत पर्वत दोबारा श्वेताद्य ब्रमधार का श्वेत पर्वत के भ्रम को उत्पन्न करने वाले हैं अपघन के अपनी जो श्रीअंग का विस्तार है उसमें अपघन ने कांत जिनके श्रीअंग की कांति श्री श्वेतादि ब्रह्म इनको उत्पन्न करती है श्वेत पर्वत के भ्रम को उत्पन्न करती है कस्तूरी का चर्चिका कस्तूरी की चर्चिका धारण कर वही हो गई मानो काला मेघ उनसे घेरा हुआ वो बलदेव विराजमान तो काली जो कस्तूरी की चर्चा है वो काली कस्तूरी की चर्चा जैसे मेघ से घिरा हुआ कोई श्वेत पर्वत बरहापी मथा वर्हा धारण कर रखा है दधक और फिर निकले केयूर भूषादिकम और उन्होंने संपूर्ण केयूर आभूषण इनको भी धारण कर रखा है बाहु आदम कांचन ही विरचित बाहु आदि में भी सुंदर मणि कांचन इनसे युक्त सुंदर आभूषण धारण कर रखे हैं मणि से और कांच से बने हुए आभूषणों को धारण कर रखा है श्रृंगम सुंदर श्रृंग सुंदर छड़ी इनको धारण कर रखी है सखी बृंद परिवेष्टता इस प्रकार अपनी सखा बृंदों के द्वारा परिवेष्ट होकर के असित घाटी घाटी बहुव श्री बल श्री बलदेव आज मानो श्याम घाटी में सुशोभित हो रहे हैं अर्थात मयूर मुक्ट की क्षमता श्रीअंग में जो चर्चा की रखी है उसकी क्षमता केयूर इत्यादि के जो आभूषण हैं उनमें जो नीलमणि जड़ रखी है उनकी क्षमता ऐसे शाम आभूषणों से युक्त होकर के श्री बल अत्यंत अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रहे हैं तो उत्प्रेक्ष अलंकार का प्रयोग किया गया कि परविष्ट तो असत घटी धारी बभ श्री बल असित घटा उनको धारण करने वाले मानो कोई बे, कोई पर्वत श्वेत पर्वत विराजमान हो रहा हो असित माने काला काली घटा को धारण करने वाला कोई पर्वत ही विराजमान हो रहा तन मध्य इसके बीच में दधिते पुचितिम हरे नचापचिति प्रेमणे यो नु उपसेदु उपसेमे ब्रजेश्वरी प्रथम रक्तक पत्रकार जिनमें जिनका प्रेम कभी भी अपचिति माने न्यूनता उसको प्राप्त नहीं करता है और उपचितिम प्रेमण यो अनुयायी न प्रेम में सदा उपचिति ही जिनकी विराजमान है तो जिनका प्रेम कभी भी न्यूनता को धारण नहीं करता है हरे हरी के प्रति जिनका प्रेम कभी अपचिति माने न्यूनता और उपचिति माने वृद्धि चोपचितिन प्रेमण ये अनुना और प्रेम में जो उपचिति को प्राप्त करते हुए विराजमान है ये चाकी जी का चो है चौपचिति उपचिति वहां प्राप्त करते हुए इमे ऐसे चित्रक पत्रक आदि नंद भवन के जितने भी दास हैं, वे भी तुरंत ही श्री ब्रिजेश्वरी यशोदा के पास में आ गए इमे ब्रिजेश्वरी प्रथम रक्तक पत्रक आ गया के पत्र कत्यादिक ये श्री ब्रजेश्वरी के पास में आए अब यहां पर भी उसी प्रकार से समझना चाहिए कि नंद भवन की जो लीला है श्री किशोरी जी ने जो छोटी दासी हैं उनको भेजा देखे क्या, क्या कर रहे हैं और वे नंद भवन में आकर के जो कुछ भी देखेंगे उसका ये जो दासी है ये श्री प्रिया जी से वर्णन करेगी और श्री प्रिया जी के नंद भवन की लीला का श्रवण करके प्रियाजी के हृदय में श्याम सुंदर के प्रति जो अपूर्व रति भाव है प्रीति भाव है वो प्रीति भाव वृद्धि को प्राप्त होगा तो रक्तक पत्रक ये आए अत कश्चित अधात तैयार पिताम तनया मोदक मोद का भली यशोदा जी कह रही हैं ओ चित्रक ले ये सामान ले जा हाथ में संभाल के रखियो बंटा कन्हैया को भूख लगे तुरंत खवा दीजिए तो चित्रक पत्रक उन्होंने अपने हाथ में बंटाएं ले रखे हैं और बंटा लेकर के उसमें मोद कावली कन्हैया का तोा अपने साथ में अपने पास में तो बगल में तोसा किसका भरोसा तो तोसा अपने साथ में है कन्हैया लेकर के चले तो अथिर कश्चित उस समय ये रक्तक पत्र अधा, तैयार अधाप तया माने श्री यशोदा ने जो अर्पित किया ऐसे तनिया मोदक मोद में बेटे को आनंदित करने वाली मोद लड्डू का डब्बा लेकर के एक चित्रक खड़ा हुआ है चित्रक जो है वो लड्डू का डब्बा लेकर के तोशा लेकर के चल रहे हैं अति बसलया बसलता लताभल अत्यंत बातल्य की लता से युक्त श्री यशोदा उनकी फलपाली कांचित मानो जैसे श्री यशोदा कोई बात्सल्यता की लता है और उस लता में जैसे फल आते हैं ऐसे श्री यशोदा के द्वारा दिए गए उन डब्बों को चित्रक पत्रक इत्यादि जो दास हैं वे अपने हाथ में लेकर के चले तो चित्र पत्र आदि विभिन्न बंटा झारी और जो पात्र हैं इनको लेकर के जा रहे तो आगे वो वर्णन करें दोबारा अत कश्य मानी किसी सखा ने किसी चित्र दास ने चित्रक आदि दास में कया अर्पिताम श्री यशोदा के द्वारा दी गई तने आमोदक पुत्र को आनंदित करने वाले मोद को ग्रहण किया उन्होंने सुंदर मोदक जो है वो मोदक को ग्रहण किया मोद को अब देखिए यमक का कितना सुंदर आमोदक मोदक एक ही शब्द का दो बार प्रयोग पहले आमोदक का अर्थ है आमोद प्रदान करने वाला दूसरे आमोद का अर्थ है मोदक का अर्थ है लड्डू तो आमोदक मोदक आनंद करने वाले मोद प्रदान करने वाले लड्डू को लेकर के विराजमान हुआ और अति ता, भलत। मानो अत्यंत से युक्त जो लता है उस लता से युक्त फल पालीन एवं जैसे फल की पंक्ति हो ऐसे काचित अर्चितम श्री यशोदा उस समय अर्चित हो रही हैं जैसे फल और उनको नौकरों को दे रही है सेवक नंद भवन के जो नौकर हैं उनको सेवकों को परम भाग्यशाली उन सेवकों को वो सामग्री देती हुई विराजमान हो रही है श्री यशो मित्र चित्रित दार पेट का अंतर अंश तटे बहन अस शतकोटि था दरा दबधानीय तमांत दबधानीय अब किसी को बहुत से लड्डू मणिचित्र दारु पेट का मणि के द्वारा जो चित्र जड़ी हुई है ऐसी एक लकड़ी की पेटी में बहुत सारे वस्तु जो है उनको लटका दिए और डब्बे में लकड़ी के डब्बे में सुंदर लड्डुओं को जमा करके जिनमें डोरा बधे हुए हैं लटकाने का सामान बधा हुआ है ऐसे उन डब्बों को जो सखाए हैं उन्होंने अपनी पीठ के ऊपर लटका रखा है तो काष्ठ निर्मित बहुत से जो डिब्बे हैं उनमें श्रेष्ठ लड्डू जो है उनको रख करके अंतरगाम अंश तटे भांति कंधे के ऊपर वो डब्बे लटका करके नौकर चल रहे शतकोटिप्यथा दशम आज श्री सेवक गण चित्रक पत्रक उस डब्बे की ऐसी रक्षा कर रहे हैं कि अपने पंचप्राण क्या सौ करोड़ प्राणों की जैसे रक्षा की जाए ऐसे उनका उस डब्बे में चित्र लगा हुआ है शतकोटी सैकड़ों करोड़ जैसे प्राण हो ऐसे उन डब्बों में रखे हुए लड्डुओं की रक्षा करें हैं कृष्ण की सेवा के लिए लड्डू जा रहे हैं इसलिए उनकी रक्षा की जा रही है ये सेवा की एक पद्धति दिखाई कि सेवा की पद्धति में कितनी प्रीति दास की होती है तो सतकोटि सुतो प्य असुत सतकोटि असु माने प्राण उनसे भी अधिक आदरा आदर पूर्वक अवधानी माने सावधानी को धारण करते हुए ताम अमन से तो ये सेवक गण उस डब्बे को संभाले हुए चल रहे हैं स्तमित तारण चेलक या चेलक कंचुका ब्रत चंद्रोपल चित्र झरझरी शशभाषित नीर पूरीताम अपरो बभ्रमत अभ्र माद इनमें कोई सेवक जो है स्तमित अरुण चेलक कंचुका चमचमाती हुई सफेद कपड़ा जिसके ऊपर लिपटा हुआ है ऐसी कंचुकी से युक्त माने सफेद कपड़े से लिपटी हुई सुंदर झारी उसको लेकर के जा रहा है सुंदर जल का पात्र है जिसके ऊपर सफेद कपड़ा लिपटा हुआ है उसको हाथ में लेकर के कोई सेवा चल रहा है स्तमित माने चमचमाती हुई अरुण चेलक कंचुका किसी के ऊपर लाल रंग की कपड़ा वो लिपटा हुआ है किसी के ऊपर सफेद रंग का कपड़ा लिपटा हुआ है तो अरुण और सफेद ये चेलक कंच का सुंदर कंच की मन वस्त्र उसके ऊपर लिपटा हुआ है वृत चंद्रो पल चित्र झरझलिम और उनमें से भी चादनी बाहर छलक रही है ऐसी माने झाड़ी उसको लेकर के जा रहे हैं जिस झाड़ी में दो मुखी झारी है अर्थात एक तो टोटी है और कभी ऊपर से भी उसको पिया जा सकता है तो दो मुखी जो पात्र है उसकी बड़ी मेहमा वो उसको विशेष रूप से बड़ा मंगल में माना गया तो झाड़ी जो है टोंटी वाली उस टोंटी वाली झाड़ी को लेकर के ये जा रहे चंद्रोपल चित्र झरझरी चंद्रमा के समान सुंदर चित्र झरझरी है उसको झाड़ी को लेकर के जा रहे शशि बसित नीर पूरीता और उनमें कपूर से युक्त सुंदर जल विराजमान है अपरो अपरोत अदम्र अदभ्र माभव अभद्र आभव आवभव दूसरा जो सखा है उसने अभिव्रत ऐसी झाड़ी उसको अपने हाथ में ले रखी है वो आबभ वो अत्यंत अत्यंत सुंदर लग रही है सुराही को लेकर के अत्यंत सुंदर हो रही है तो शशि बासित नीर नुपरा शशि माने कपूर उससे सुगंधित जिसमें नीर जल भरा हुआ है ऐसी झाड़ी को अपरो विभ्रत दूसरे ग्रहण किया और, ब्रह्म आवभव, और वो ब्रह्म माने चम -चम हुई आवभव हुई ऐसी झाड़ी लेकर के चल मानस वृत्य मेवता वताम अनुराग प्रभृताम द्रवत्तरा बहिरेष जना क्षय अतुल ऐसा हो रहा है कि सित मानस वृत्ति मेवता के लाल वस्त से जो ढकी हुई है मानो ध्रिवीभूत अनुराग से ही वो झाड़ी ढकी हुई है लाल वस्त्र का जो उसमें कपड़ा लपेटा हुआ है उससे ऐसा लग रहा है कि मानो अनुराग उससे ही वो झाड़ी शुद्ध मनोवृत्ति जो है वो झाड़ी ढकी हुई है जनान बाहर के जो जन हैं, उनको जैसे उसके जल का दर्शन नहीं कराया जा रहा है सौभाग्य रत्न माद ऐसे कोई अतुल सौभाग रत्न को ही सखाने धारण कर रखा है तो चंद्रकांतमणि की सुंदर सफेद चमचमाती हुई जो सराही है वो लाल वस्त्र से ढकी हुई है ऐसा लग रहा है जैसे अनुराग से ही वह वस्त्र आवृत हो रहा है शुद्ध मनोवृत्ति अनुराग से आवृत हो गई झारी हो गई शुद्ध मनोवृत्ति और लाल जो वस्त्र है वो हो गया जैसे अनुराग से आवृत हो करके विराजमान है अनुराग से वह आवृत हो करके विराजमान ऐसा सखा उस झाड़ी को लेकर के अतुलनीय जो सौभाग्य है उसको प्राप्त कर रहा है वेश जनान की क्षय बाहर जल को नहीं देख पाए इसलिए अतुलम सौभग रत्न माद उसने उस अतुल सौभाग्य रत्न को आज अपने हाथ में ले रखा है तम परो बहन बीटकम मयम किम शशि स्व मनो अधि दीव अब एक जो सखा है उस एक सखा ने सुंदर पानदान दे रखा है पान का डब्बा सखा ने ले रखा है अब पान के डब्बे की वर्णन बनन कर रहे हैं स्फटिक उत्तम संपुट चमचमाती हुई स्फटिक मणि का वह सुंदर संपुट है स्फटिक माने स्फटिक मणि के समान बिल्लौरी मणि के समान चमचमाता हुआ कांच के समान चमचमाता हुआ यह चांदी का बनता है उत्तम संपुटम स्फेक उत्तम संपुटम सुंदर बंटा है पानदान पान का बंटा परो अबहत किसी दूसरे सखा ने उस बंटे को ले रखा है अंत फणे बल्ली बीटका जिसके भीतर फणे बल्ली बीटका माने पान की बीरी बनी हुई रखी हुई है फणबल्ली बीटिका रखी हुई है अधिकक्षम अधिक अक्षम अधिकक्षम कमरे से लाकर के उस पान की बीटी को इसने उठा लिया तो अधिकक्षम माने कक्ष में रखी हुई श्यामचंद्र का जो पानदान था उसको इसने दधार माने ले लिया शशमे स्वमनोध दैवतम मानो चंद्रमा को ही अपने हाथ में ले लिया हो अपने मन के अधिदेवत मानो चंद्रमा को ही चंद्रमा को माना जाता है मन का देवता चंद्रमा मन से जाता है मन का देवता चंद्रमा है तो चंद्रमा के आकार का ही वो जो बनता है उसको इसने अपने हाथ में ले रखा है मानो अपने मन के अधिदेवता चंद्रमा को ही अपने हाथ में संभाल दिया तो उत्प्रेक्ष अलंकार का बड़ा सुंदर विराजमान है प्रयोग किया गया है कि मानो स्वमनो अधिदेवतन अपने मन के अधिदेव को ही ग्रहण कर लिया बसना वसनाभर एक दुमताम अत सुदृशा कर्मता प्रपश्यते एक सेवक बहुत से वस्त्र अलंकार जो है उनको भी लेकर के संग में चला तो बसन आवरण आदि अनेक धा अनेक प्रकार के वस्त्र आभूषण जहां कोई जरूरत पड़े उनको कोई सेवक ने ले लिया तथा एक परेयम ईशतु जो ईशतु माने स्वामी के परध्यम माने धारण करने योग्य हैं ऐसे वस्त्र आभूषणों के दिब्बे को भी माने कलम दान को लेकर के आभूषण के कलमदान को लेकर के एक चला है द्युमता, अपे मोहनाएमता मोहनाए डांदर है कि मैंने स्वर्ग में जो निवासी हैं उनको भी मोहित करने वाला है शुद्ध शाम स्वर्ग की जो सुंदरी है उनके भी मन को मोहित करने वाला वो है कार्म प्रपस्ते वह अपूर्व मोहित करने के बशीभूत जो औषधि है उसके रूप में वो डब्बा सुशोभित होता है कार्मणता माने बशीभूत करने का मंत्र वो डब्बा देवांगनाओं को भी बशीभूत करने के मंत्र के समान सुशोभित हो रहा है उत्तरिक्षालंका का प्रयोग है कार्मणता प्रपद्यते मंत्र के समान वो डब्बा सुशोभित हो रहा है और अंत में कह रहे हैं कि कुमार सामग्रीम सा अथ दधद, वासो गोष्ठे शो आज्ञाया संकुटम भंगारकांशोच कुमार अब स्निग्ध नाम करके अनेक अनेक कुमार हैं ये नाम है मुग्ध स्निग्ध चित्र चित चित्रक चित्रक ये सब नंद भवन के दास हैं तो मुग्ध कुमार इनके पार्षद सदा ये सब साथ में रहने वाले हैं बेशांतरा पाद्याम सामग्री इन्होंने कृष्ण को कभी जरूरत पड़े करना हो वस्त्र बदलने हो तो उनकी सामग्री को भी यशोदा ने दिया जरूरत नहीं है ये तो प्रेम के कारण दिया जा रहा है वृंदावन की लता ऐसी हैं जब जहां जो जरूरत पड़े कोई वस्तु ये कल्प लताएं तुरंत उपस्थित कर देती तो घर से सारा सामान ढोकर के ले जाने की जरूरत नहीं है पर बासल के रीति है कि स्नेह के कारण भी जरूरत पड़ जाए ये भी जरूरत पड़ जाए इसको भी ले जाए इसको भी ले जाए मैया बाप जबरदस्ती दे रहे हैं नंद यशोदा जबरदस्ती कृष्ण को दे रहे हैं देने की जरूरत रसिक जनों ने कहीं वर्णन किया के प्रियालाल वर्षा के दिनों में बन विहार कर रहे हैं और इतने में ही यदि वर्षा आने लगे तो श्री प्रिया जी को श्री लाल जी को दौड़ दौड़ लगाने की जरूरत नहीं पड़े वहां तुरंत ही पास में ही कुंज उपस्थित हो जाएगी तुरंत उत्पन्न हो जाएगी और प्रियालाल जरा सा आगे बढ़कर के कुंज में चले जाएंगे वहां बैठे बैठे प्रतीक्षा कर रहे हैं खोया जो है उसको ओढ़ करके वहां कंबल और उसके उसमें बैठकर के प्रियालाल एक खोया में बैठकर के श्री लालजी उस समय वर्षा दूर होने का रस ले रहे हैं और शिप्रिया के अंग संग का भी सानिध्य का भी रस लेते हुए तो ऐसी है शोभा तो जो कंबल जो है वो कंबल के भी चार भाग किए और उनको उड़ करके जो बैठ जाए वही रेनकोट हो जाए बढ़िया खोया तो उसको बना करके आनंदपूर्वक यहां बैठे तो मुग्ध कुमार पार्षद सदा मुग्ध स्निग्ध जो कुमार हैं वे पार्षद सदा जो कृष्ण के सदा सेवक रहकर के पास में रहते हैं वे वेशांतरा पादिकां वे वेशांतर प्राप्त करने के लिए कभी वस्त्र बदलना हो तो उसके लिए सामग्री सपरिचदाम सारे परिच्छ सामग्री इनको लेकर के जा रहे हैं अर्थ दधत वासो विभूषादिकम वस्त्र आभूषण आदि इनको लेकर के चले हैं आदाय अनु ग्रहण करके कृष्ण के साथ साथ चल रहे हैं कुतुहल बशा कौतूहल कुतु के कारण गोष्ठे श्रियो आज्ञा श्री ब्रजराय, श्री यशोदा मैया इन दोनों ने श्री नंदराय और श्री यशोदा जी दोनों ने आदेश प्रदान किया है अतः गोष्ठेश आज्ञा गोष्ठेश की आज्ञा से ये जा रहे हैं संपुटम तांबूलयान ताम्बूल का संपुट अपने हाथ में ले रखा है और भ्रंगारकांश चेत छया और भ्रंगारक झारी इत्यादि जो हैं उनको चेत इच्छा के अनुसार ये ग्रहण करके जरूरत नहीं है सब जगह सब वस्तु श्री वृंदावन में उपलब्ध वृंदावन की सब लता कल्प लता कल्प वृक्ष परंतु तो फिर भी ये सब वस्तु साथ में लेकर के चले श्री विदग्ध माधन नाटक में वर्णन किया बोले मधुमंगल कह रहे हैं हे मित्र मैंने तुझे इतनी सुंदर चर्चा सुनाई श्री राधिका यहाँ पर आ रही हैं अब मुझे कुछ पुरस्कार दे श्री सुंदर झूठ मूठ मधुमंगल जो हैं उनके हाथ में ले रहे कह रहे हैं कि ले पुरस्कार और झूठ मूठ कोई चीज दें कुछ है नहीं खाली हाथी जैसे दे रहे हैं मधुमंगल हाथ फैलाकर के लेने और फिर हूं इस समय यदि मुझे खान के लड्डू मिल जाए तो क्या आनंद आ जाए और इतने में ही श्री पौन मास जी सुंदर लड्डूओं का थाल लेकर के और लता से चली आ रही है मधुमंगल कह रहे हैं बोले देखो देखो ये वृंदावन की पिशाची हाथ में लड्डू लेकर के चली आ रही है भूतनी वृंदावन की ये लड्डू लेके चली आ रही है शाम सुन अपनी दादी है ऐसे कह रहे हो लज्जा नए तो बोले दादी है का दादी डंडो ऐसे <laughs> मधुमंगल आनंद करते हुए विराजमान <laughs> तो यहाँ पे ऐसे तो जब जो चीज की जरूरत हो पौर्णमा जो उपस्थित कर दे श्री वृंदावन की दिव्य लताएं उन वस्तुओं को उपस्थित कर दे तो यहाँ पर सब भृंगार भृंगारक लेकर के आनंद पूर्वक पलहार रहे हैं बोलो वृंदावन दे हरी लाल कीरीबू गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल जय श्रीरा हा हरि गोविंद जय जय श्रीरा हा हरि गोविंद जय निताय गौर हरि बो